भाष्य, ब्रह्म विष्णुसनामस्त्रोत्र शांक्य ब्रह्मयागवल आकाश में यटादेशु पृथक् भवतोप्यने जलाधारे स्वीवा सुरात्मा नीशते दें श्ेता स्वरतरे छांदोग्ये स इत्यादि स ते स वस एन चक्षुसा मनसे का पश्य लमते परो विकृत एवात्मा एवा स्वात्मा जीवित श्रुते सह प्रति बिहदारण्यक्रुति आत्मेवीत तदेत पूर्व नान्योस्तौस्ति दृष्टा नान्योस्थस्ति विज्ञाता स वा येष महानज आत्मा योजनामय अथ योग्याम देवता मुस्ते एकम एत सर्वम इत्यादि हमें श्वेताशुतर उपनिषद में यह श्रुति नहीं मिली इसी आशय की एक और श्रुति मिलती है जिसका पाठ इस प्रकार है विद्या विद्य ईसते यस्तु सोन्य श्वेताशुतर उपनिषद श्वेताशुतर में कहा है चर अर्थात जड़ वर्ग और आत्मा अर्थात चेतन इन दोनों का एक ही देव अर्थात शासन करता है छांदोग्योपनिषद का कथन है वह एक ही प्रकार है इत्यादि श्रुति कहती है वह वहाँ सब और व्याप्त है वह इन दिव्य नेत्रों से मन के द्वारा इन भोगों को देखता हुआ रमण करता है अविकारी परमात्मा ही यह अपना आत्मा रूप जीव है तथा वही यह इसमें अनुप्रविष्ट है ऐसी वृदारण्य श्रुति भी है इसके सिवा वह आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करें, वह यह ब्रह्म अपूर्व है इस आत्मा के सिवा कोई अन्य दृष्टा या अन्य विज्ञाता नहीं है यह जो विज्ञान है वही महान अज आत्मा है तथा जो अन्य देवता की उपासना करता है यह सब इसी का रूप है, इत्यादि और श्रुतियाँ भी है निश्चयते यथा लोह पिंडा तप्ता पुलिंग का सकाशाद आत्मन तद प्रभुवंते योग्य याज्ञवल के योग्य याज्ञवल्क का वचन है जिस प्रकार तपाए हुए लोहे से चिंगारियाँ निकलती है उसी प्रकार आत्मा से अनेकों जगत प्रकट होते हैं आजा शरीर ग्रहण स जात इति ब्राह्मे ब्रह्म पुराण में कहा है वह अजन्मा ही शरीर ग्रहण करने के कारण जात अर्थात जन्मा हुआ कहा जाता है सर्पवद्रजो खंडस्थ निशाया मध्यगह एको ही चंद्रो दी तिराहत चक्षुषा आभाति परमात्मा च चर्वोपाधि सुतोदिता स्वयं ज्योतिगुष पर अहंकाराविवेक कर्ताहित मंदते इति इसके सिवा जिस प्रकार रात्रि के समय घर में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा सर्प के समान प्रतीत होता है तथा तिमेर रोग से पीड़ित नेत्रों वाले को आकाश में एक ही चंद्रमा दो जैसा जान पड़ता है उसी प्रकार एक ही नित्योधित स्वयं ज्योति सर्वगामी परम पुरुष परमात्मा समस्त उपाधियों में स्थित होकर भास रहा है वह अहंकार रूप अविवेक के कारण ही मैं करता हूँ ऐसा मानता है एवं मेवायम पुरुषः प्रागेनात्मना संपरिस्वक्तः सता सोम्य संपन्नो भवति इति तथा इसी प्रकार यह पुरुष प्राग्यात्मा के साथ मिलकर और हे सोम्य उस समय वह सत से युक्त हो जाता है इत्यादि एवं स्वया स्वत्मा मोहय्दित मा गुणाहतम स्वत्मा लभते च स्वयं हरि एवं श्रीहरि अपनी माया से अपने को मोहित कर द्वैतरूप माया के कारण अपने को गुणयुक्त अनुभव करते हैं तथा क्षेत्र माम विदि उत्तरामत स्तम वापी अज्ञानेवृत ज्ञानम अव्यक्ताशेषात अविद्यालक्षण स्मृत आशीतिदम तमोभूत वाचारंभम यवैतम भवति तदितर पश्यति यत्र सर्वमात्मैवाभूत इतर पश्यत्म तत भूत तत्क पशे तत्कघत यूता आत्मवा भूत भी जानता त्र कोह क शोकप्य पश्यति भेदोय अज्ञान निबंधन ने नास्थन मृत्योसा मृत्यो स मृतमा ये नव पश्यतिश्वतु यो योनि योनि योनिमधिष्ठि योनिधिष्ठतेको विश्वान रूपा योनिश्चर्वा तथा क्षेत्र भी मुझे ही जान ऊपर को जाते अथवा स्थित होते हुए ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है अव्यक्त से विशेष पर्यंत सब अविद्या रूप ही माना गया है यह सब अंधकार में था विकार वाणी का विलास मात्र है जहां द्वैत के समान होता है वहीं अन्य अन्य को देखता है जहां इसके लिए सब आत्मस्वरूप ही हो गया वहां किस से किसको देखे और किस से किसको सूंघे जिस अवस्था में सब भूत आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं वहां एकत्व देखने वाले उस ज्ञानी को क्या मोह और क्या श्रोक हो सकता है जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता और न अन्य कुछ जानता ही है यह भेद अज्ञान के ही कारण है यहाँ नाना कुछ भी नहीं है इस लोक में जो अनेक वत देखता है वह मृत्यु के मृत्यु को प्राप्त होता है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है सब और चक्षु वाला है जो योनि अर्थात मूल में स्थित है वह एक ही संपूर्ण रूप और योनिया है अजमेका लोहित शुक्ल बहु प्रजा स्वरूप अजोजेको जिष्वाणों जहाते भोगाजोन्यवात्मशक्ति विदधे न तो तद्तीय विभक्त यश्येतो हि रुद्रो नीतीया तस्थु इत्यादि अपने ही समान बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित श्वेत और कृष्णवर्ण अजा को सेवन करने वाला एक अज उसका अनुगमन करता है और दूसरा उसे भोग कर त्याग देता है देवात्म शक्ति को धारण किया सुषुप्त में उससे दूसरा बुद्ध रूप भ्रमाता अन्य इंद्रिय रूप कारण अथवा पृथक विषय कोई नहीं है जिसे वह देखे एक ही रुद्र था दूसरा कोई नहीं इत्यादि यहाँ अजा अर्थात बकरी के रूप रूपक से प्रकृति और पुरसादि का वर्णन किया है अजन्मा होने के कारण मूल प्रकृति का नाम अजा है रज सत्व और तम यही क्रमशः उसके लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण है बुद्धपुरुष ही उसे सेवन करने वाला अज अर्थात बकरा है और मुक्त पुरुष से भोग कर त्याग देने वाला अज है मनो दृश्य द्वैत य मनसो यमनी भाव दलभ्य से प्रपंचो यदि विद्यता निवर्ते संशय माया मात्र मिधम द्वैतम अद्वैतम परमार्थत तथा गौड़ कारिका में भी कहा है यहाँ जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का ही धृश्य है मन का अमनी भाव हो जाने पर द्वैत उपलब्ध ही नहीं होता इसमें संदेह नहीं प्रपंच यदि होता तो अवश्य निवृत्त हो सकता था किंतु द्वैत केवल माया मात्र है परमार्थतः तो अद्वैत है यथा स्वप्ने दयाभा स्पंद माया मन तथा जागृत दयाभा स्पंदते मान इत्यादि गौरपादे जिस प्रकार स्वप्न में मन माया से ही द्वैत का स्मुण करता है उसी प्रकार मायावश मन ही जागृति में द्वैत का स्मुरण करता है इत्यादि तर्के प्रपंच से याते दृश्यवादूताषा द्वितयाद भाते नात्मे एक गूढ़ असंगो हम पुर तथा स्वनादयों के समान संपूर्ण भूत रूप है इसलिए तर्क से भी प्रपंच की मनोमात्रता ही मानो दूसरे से निश्चय ही भय होता है आत्मा को जान लेने पर यह आत्मा की कार्य कारणता नहीं रहती एक ही देव संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है यह पुरुष असंग ही है आदि विस्तार सर्वभूत विष्णु सर्विद्रष्टव्यम आत्म तस्मा अभेदेना विचक्षर सर्व दैत्या सबता मुपेत समत्वराधन अच्त सर्वभूतात्म के जगन्नाथे जगन्मे परमात्में गोविंदे मित्र मित्र कथाकुता श्रीवृष्टुपुराणे विष्णुपुराण में भी कहा है यह संपूर्ण जगत सर्वभूत विष्णु का ही विस्तार है अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान भिज रूप से देखना चाहिए हे दैत्यगण तुम सर्वत्र समता को प्राप्त हो क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है हे तात सर्वभूतमय विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री गोविंद में शत्रु मित्र की बात कहाँ से हो सकती है अहम् ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्म इदम सर्व आत्मा अमात्मा ब्रह्म तरत शोकमात्मवित त्र कौ मोह क शोक एक मनुप्चत तथा तू वह है मैं ब्रह्म हूँ यह जो कुछ है सब आत्मा है यह आत्मा ब्रह्म है आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है एवं एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक इत्यादि स्मृति इतिहास पुराण के लौकिके इत्यादि इतिहास इत्यादि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण और लोकोक्तियों से भी यही बात सिद्ध होती है सिद्धे थेपी वेद से प्रामाण्य सिद्ध अर्थ ब्रह्म में भी वेद का प्रमाण मानना चाहिए यथा स्वपक्ष साधने रने कार्यम अर्थजात मह चेत तथा परों वेदचेत छुति परात्मदि न कियुक्तुक्त यदि स्वपक्ष और साधनों से प्रभाकर प्रभाकर मतावलबे अर्थ समूह को अकार्य क्रिया के अयोग्य बतलाया है तो दूसरे लोग भी यदि इसी तरह समझे तो क्या श्रुति परमात्मा का ज्ञान कराने वाली नहीं सिद्ध होती ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है अन्यान्वित स्वाथे पदा सामर्थ्यम न कार्यान्वित स्वाथे तथा सत्यर्थवादावय प्रसंगात अन्वयबुद्धे स्तुतिवात नहीं वायव्यम श्वेत बालेत भूति कामो वायुर्वी क्षेत्र देवतागस प्रवर्तकत्व नोगस्य पदों का सामर्थ्य अन्यान्वित स्वार्थ अन्य पद से संबंध रखने वाले अपने अर्थ में है कार्यान्वित स्वार्थ कार्य से संबंध रखने वाले अपने अर्थ में नहीं यदि ऐसा हो तो अर्थवादों अर्थात प्रशंसा वाक्यों का अन्वय नहीं हो सकता क्योंकि उनकी अन्वय बुद्धि स्तुति रूप ही है जैसे धन की इच्छा वाला वायु संबंधी श्वेत पशु का अलभन आलभन करे वायु निश्चय ही अत्यंत शीघ्र गति से चलने वाला देवता है इस वाक्य में कार्यता का बोध नहीं होता इस प्रकार स्वर्गा विषय का राग ही यागादि में प्रवर्तक होता है कार्य नहीं पहला जैसे गौ लाओ इस वाक्य में गौ पद का लाना क्रिया से संबद्ध पशु विशेष में अभिप्राय है दूसरा जैसे गोप शब्द का अभिप्राय गोपालन कार्यान्वित व्यक्ति में नहीं बल्कि जाति विशेष में है तीसरा क्योंकि इसमें कार्यता कार्यताबोधक लिंग लिट आदि का अभाव होता है तथा च्रुति अथो खलवाहु कामय पुरुष की स यथा कामो बवती तत्रभवती युर्भवती तत्कर्म करते यम तदि संप्यते श्रुति भी कहती है कहाँ भी है कहा भी है यह पुरुष कामनामय है यह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है उसी को प्राप्त हो जाता है तथा चमृतिर अकामत क्रिया काचि दृश्यतेने कश्य ये कर्म तत्म से इति काम एष क्रोध इति एष्ट अन्नपरायण अभी मंत्राथवाद प्रामाण्यम अंगी कर्तव्य अप्राम्य कथन उगत तत्क तथा मनु स्मृति भी कहती है इस इस्लोक में बिना कामना के किसी का कर्म नहीं देखा जाता जो जो भी कर्म किया जाता है सब कामना की ही चेष्टा होती है तथा यह काम है क्रोध है इत्यादि अतः अन्य विषय संबंधी मंत्र और अर्थवादों के भी प्रमाणिकता स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि उन्हें अप्रामाणिक कहने से नहुसर्प योनि को प्राप्त हुआ था सो किस प्रकार सुनिए ऋषियस्तु परिश्रांता बाह्यम मान दुरात्म देवर्ष तथा ब्रह्मर्ष यो मला प्रपक्षु संशय नहसम पापचेत या इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्र वै प्रोक्षणे एते प्रमाणं भवता भवत उताहो नेतिव नहसो नेता सहसा मूढ़चेतन दुरात्मा नहुस द्वारा शिविका उठाने में नियुक्त किए हुए निर्मल स्वभाव महाभाग ऋषि ब्रह्मषि और देवर्षियों ने थक जाने पर पापी नहुस से यह शंका की हे इंद्र वेदों में गौों का प्रोक्षण करने के लिए जो मंत्र कहे हैं आप उन्हें प्रमाणिक मानते हैं या नहीं मूल बुद्धि नहुस उनसे सहसा कऊठा नहीं ऋषि अधर्म में संप्रवृत्तस्तम धर्मम च विजिगृक्ष प्रमाण भी तदस्मा कम पूर्व प्रोक्तम महर्षि भी ऋषियों ने कहा तू अध अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है और धर्म को त्यागना चाहता है पूर्व में महर्षियों ने हमें वे मंत्र प्रामाणिक बतलाए हैं ततो तथो विवधम सन ऋषि पार्थिव अथ मृशन वृद्धि पादेनाधर्म पीड़िताचेता स नेत्री कसी पते तत मह मुद्विघ्न ओ अवोचम भयपीड़ित यस्त्व मार्ग हर्षि वीरनतिषित अदुष्ट दूषयसी वई यूर्धन्यस्पृश पदा यीवा मृतन्मू ब्रह्मकल्प दुरासदा वाहासि तेन स्वर्गात प्रभ स्वप परिभ्रष्ट क्षेणपुण्यो महीपते दस वर्ष सहसाणी सर्परूप्य तृण्च पुनः स्वर्गम इति श्री महाभारते अगस्त जी बोले तब राजा नहुष ने ऋषियों के साथ विवाद करते हुए अधर्मातुर हो मेरे सिर का पांव से स्पर्श किया हे इंद्र इससे वनष्ट बुद्धि और श्रीहीन हो गया उस समय मैंने भयातुर और उद्विग्न चित्त नहुस से कहा रे मूड़ तूने पूर्व में महर्षियों द्वारा बनाए और पालन किए निर्दोष मार्ग को दूषित किया है मेरे सिर पर पैर रखा है और जिनका मिलना अत्यंत कठिन है उन ब्रह्मतुल्य महर्षियों को वाहक बनाकर अपनी शिविका वहन कराई है इसलिए हे राजन इस अपराध के कारण तू अपने पाप से पतित पुण्यहीन और निस्तेज होकर सर्प रूप धारण कर दस सहस्र वर्ष तक पृथ्वी पर विचरेगा और फिर शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त करेगा ऐसा महाभारत में कहा है अतः श्रद्धेयम् आत्मज्ञानम् अश्रद्धान पुरुषा धर्मसा परम तप अप्राप्य मर्तनते मृत संसार वर्तमी अतः आत्मज्ञान में श्रद्धा करनी चाहिए श्री भगवान का भी कथन है हे दमन इस धर्म में अश्रद्धा करने वाले पुरुष मुझे न पाकर मार्ग में लौट जाते हैं इति श्री भगवत वचनात इस श्रीभगवचनातरेयक चेस पंथा एक तत्कर्म तद्रह्म तत्सत्यम तस्मा यत्यायन पूर्वे येत्यायस्ते त्यायस्ते हो इत्रेयक श्रुति में भी कहा है यही मार्ग है यही कर्म है यही ब्रह्म है और यही सत्य है अतः इससे प्रमाद न करें इसका त्याग न करें जिन्होंने पहले इसका त्याग किया था वे पराभव को प्राप्त हुआ तदुक्तम ऋषिना प्रजा तिस्य म्युन्या अर्क अभितो विविश्रे बृहद तस्थो भोने स्वतमान हरित इति वेद मंत्र भी कहता है तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था अन्य प्रजा सब प्रकार अर्क अर्चनी अग्नि की उपासना में तत्पर हुई कुछ सकल भुवनों में महान सूर्य की उपासना करने लगी जगत को पवित्र करने वाला वायु सब दिशाओं में प्रविष्ट हुआ कुछ उसकी उपासना करने लगी प्रजाह प्रज तेस्रो अय मेयुरी या वैताइमा प्रज तेसरोू मेयुस्तानी मयांसिव वग्धा चेरपादा श्रुत वंगनगा वगधा ओषध्यरपाद पदा सर्पादय तीन प्रसिद्ध धर्म त्याग किया जिन तीन प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था वे पक्षी वंग वगध और इर्पाद हैं ऐसी श्रुति है वंग वन के वृक्ष हैं वगध औषधियाँ हैं और इर्पाद उर्दय उर, ही उनके पाद है, वे थर्पाद ही हैं